श्री श्री राम-कृष्nia ठाकुर दादा प्रति श्रीरामकृष्णकमृत उन्विश परेद ठाकुरदा महिमाचरण प्रतिपदेशाकूरदादाहाशयमित्रसह स्रीप्रभु प्राणमत वयसा सप्ततिवर्षदेशीय अठावशतिर्षदेशी सैराहनगरवास्तव्य ब्राह्मणपंडित तनय अक अक कथकताभ्या कुरते संसार भारस्कोपरी आपति कतिचन दिना वैराग्य अवलब्य निदेश अभवत इधमी साधन भजन पर अस्तरामकृष्ण किजन आयासी क्वेह ठाकुरदादा महाशय आम महोदय वराहनगर गेहमें श्री राम श्रीरामकृष्ण अं प्रयोजनम आसत ठाकुरदादाहाशय महोदय भवत साक्षात करार्थम अंतरा अंतरा भगवत्कारा आगमन भवति द्वेवा आह अशा कथवा दिना अत्यो अशाति कथ कर्मक मंत्री विश्वास हरिभक्ति ज्ञान द्विक्षण श्रीरामकृष्ण अवगत सबंत्राउपरी अठो भाव दंतंक्ति विधीयन चेतवतींचिबाधो ठाकुरदाजा महाशय आम इद्नम ईदृशी तथा संवृत्ता श्रीरामक अभी मंत्रग्रहण करदय आंजा श्रीरामकृष्ण मंत्रे विश्वास ठाकुरदा महाशय से मित्र अयम साधुगीत गाँव शक्नो श्री प्रभुद गाए भो ठाकूरदाद महाशयोग गाती प्रेमगिरीकी संस्थायामी आनंद निर्झरपाशे योगध्या तत्व आहृत ज्ञानक्षुधा निवारग्यकुसुमेन श्रीपादप विते सम विरहता कूपजल न पुनरोपेयम हृदयकमंडल आपू शा आहरी क्वचि भावशृगोपरी पादपीयूष निपीय हसन रोदन नर्तन गानम विमकृष्ण अहो उत्तम गार आनंदर्धर तत्व हसन रोदन नर्तन गानम विधा एक तवांतरीचि अस्त तत कि संसारे निवसत सुखदुखे स्कमति अस्त अंजनागारे ठत अंगे किंचिद अंजनासाव ठाकुर ठाकुरदादा महाशय महाशय इधत श्रीरामकृष्ण करतालध्वनिना प्रातः अपराना हरिबोल हरिबोल हरिबोल उच्चारयन पुनः एक आगछ मम पाणे आरोग्यम कथं चिजाता महिमाचरण समे स्त्री प्रभु प्रणमत् महिमाचरण प्रति अहो अन एक गान गीत तद्ग पुनः एक ठाकुरदादा महाशयन भूय गीत प्रेम गिरीकरे इत ग अभिष्ठ श्री प्रभुमहिमाचरण वह स शोक सहृद उच्चार्यता हरिभक्तिषयक महिमाचर नारदपचरात्र तत्लोक समुच्चार्यते अंतर अतर्बर तत कि हरपसा तत किराधि यदि हरिस्तपसा ततः किाधि यदि हरिस्तपसा तत किं श्रीरामकृष्ण तदपी ब्रूहि लभ लभ हरिभक्ति महिमाचरण वदीम विरम ब्रह्मण किं तपस्यासुवत्स व्रज व्रज द्विजशीघ्र शुम लब लब भक्तिम, भव लभलभ हरिभक्ति वैष्णवोपक्वा निगट निबंधेदनी कर्तरींचण हरिभक्ति महिमा चरणह, पाश मुक्त सदाशिवरामकृष्ण लज्जा घृणा भयसकोचाते पाशा किं मनुषे महिमाचरण आम महाशय गुह नाम गुहा गुहनामलासास्तुकुंठा चीरामकृष्ण ज्ञान द्विलक्षण प्रथमा कूटस्था बुद्धि सहस्रशः श्लोक सहस्रशःकलेशपत प्रत्यूह साम निर्विकार यहाँकर शालाया अयह अयुपरी अयोग्रेण आहनते किंच पुरस्कार निर्बंधतिशय कामक्रोधो मम अ जनयतः अशेष कर्ेण पाणीपाद अंत संशीयते चेद चतुर्धिता अ प्रकाशेत तीव्र मंदम च वैराग्यम ठाकुरदादा महाशयादीं प्रति वैराग्यम द्विवधम तीव्रवैराग्यम तथा मंदवैराग्यम मंदम वैराग्यम भवद्यम मंथरतेतावत्यचतुर्मात्रिताल विशेष विलंबित गति तीव्रवैराग्य निशितुरुधारा मयापकती कश्चन करषको बहु दिना पिश्रम करते पुष्कपय कथम भी क्षेत्र नईतिध पुनः कचिदेभ्य परमेव अध्य जलम आनीय शाता सैमती अंगीकुते स्नश अश्नता सर्वस्मा आदि परिश्रम्य सांकूल कलना आयातम आरेभे तदा आनंद तृहम उपे भार् वदेह इदान तैल देह स्ना स्ना अशिवा निश्चितद्रा क्यार ये अमू जल से तीव्र वैराग्यम सत किमें न जात यतवैराग्य सोडश भार्यकसा त्यजति प्रतिस्नाकंधे न्यस्त प्रोक्ष अवादीद अयित् सजन त्यक्त नाह शन शनै त्याग कंबा इत पश्य अहम प्रति स जन अतृजन भरण तदवस्थ प्रोक्षस्कंध आलियम विहाय प्रतस्थे एक नाम तीव्र वैराग्यम अपरम वैराग्यम अस्ति, अस्त मकट वैराग्यम उच्यते संसार संसारदाहद सन्धृतकाय वा काशी ययौ बहु कालुदेश पत्र आगत युष्मा चिंतनीय मैक वृत्ति लंसारपस्तु अस्त अवश्य स्त्री विशतिप्य वेतनम, सुनोह अन्न प्राशन संस्कार विधा न शक्नो पुत्र पाठन व्यवस्था कर्त ना नारह। भगनम, जलह चवजल संस्काराय संस्कारा धन नतः समायातान युवकान अहम पृछा तव कोस् महिमाचर प्रति युष्माक संसारगेन किसीना की एकस्य भार्या संसार कथम करिशे, एक भार् अवदत या संसारग कथम क्ये अष्टृहा पर्यट्य भिक्षाचरण करनीय तदपेक्षा एककृे असन आत् वर सदाव्रतम अन्व्य संयासी मगा क्रोशत्रयदूर ग्छति दृष्टि जगन्नाथ दर्शन ऋजुवर्तमान यति आया सदात मगस्थात संपद्यू उत्तम दुर्गत युद्ध प्रातरे स्थित युद्ध तो बहु प्रतिकूल्यम विपत् गात्रोपरी गोलिका आपतती परिजन विजनम गलाभं संसारमे स्थातव्य जनको ज्ञानलाभं संसारे आसी ज्ञापर ये कि महिमाचरण महाशय मनुष्य कथम वि विषय श्री श्रीरामकृष्ण तम अलब्ध् विषय मध्ये वर्ततवा न भूयो भूय मुह्यति प्राविटीट यदि सकद आलोक तदा तमो न पुना ऊर्धरेता धैर्यता ईश्वरलाभस कठिनियम तल्ध वीर्यधारण करीय शुगदेवादय ऊर्धरेतस एषा रेत पात कदा न जाता अपर एक धैर्यरेता पूर्व रेत पात जाता पर वीधारण द्वाद वर्षा धैर्यरेता चेद विशेषशक्ति अंतरे नूतनाडी साम सा मेधा नडी सा नाड़ी चेत सर्वं स्मर्यते, स्मर ज्ञात शक्नो वीरपाता बलक्षदोषा योषो नास्त गुणे नवती तक निर्गमना परमी ये तथा स्त्री संगो नुचिता अंततो तद अत्यंत अंत यद अत्यंतुत वर्तवते लाहामोदयाना आवासे गुड़कलशा स्थापित आसत प्रतिशसम अध प्रदेश एक छिद्रधा एक अपश्य सर्व निर्गमनाहोर योरसद्रगेण स निर्गत स्त्री संगकान पिहर्तव्य संयासीन पक्षे युष्माकपन्न तो न दोषा संन स्त्रीजन चित्रपटम न पशेत साधारण तत्समर्थ रे गा मा पा धीति न बहु काल ना शक्य सन्यासीनते अतिदोषा अतस्त सवधने भाव्यं यत् स्त्रीरूपदर्शनं न स्यात् स्त्रीजनो भक्तापि चेत् तत् स्थानाद् अपशरणीयम् स्त्रीरूपदर्शनम् अपि सदोषं जागृद्दशायां न भवतु स्वप्ने वीर्यपातो भवति संन्यासीजितेन्द्रियः अपि सन् लोकशिक्षार्थं महिलाभिः आलापं न कुर्यात् स्त्रीजनो भक्तापि भवति चेदधिक कालम् आलापो न कर्तव्यः संनि निर्जलकादशी दिवधा अपरा एकादशी अस् फलमूलासना षनरुचिशना चमेशा हाष्यम षड सहितं रोटिका दिव प्राप्त पयसी सी सम हाष्यम सहाय यूय निर्जलकादशी आचर न पूर्वक कृष्ण कृष्णकिशोर से राजेन्द्र मित्र कृष्णकिशोर किशोर कृष्णकिशोरम अपश्यं एकदश्यंजनचिक्षण कृतवा अहम हृदय अवदम हृदय मम कृष्णकिशोरीकादशी व्रता चरीक्षा जायते तमेशा हाष्यम तदव एक उदर पूरा अति भोजनम तत्परे दिर्न कि अोकोमी स्म समेशन भक्ता पंचवटीं हठ्योगिं द्रुंग गताे प्रत्यावृत्ता श्रीरामकृष्ण भो कीदे दृष्टुष मानदंड कि पता श्री प्रभु दृष्टवा भक्ता के हठयोगिनेूप्यकमता श्री सन्यासिने श्रीरामक सनिप्यकन प्रत्यास्पद ठतिशतूप्यक वेतन प्रयागे कुंभ दृष्टि प्रतस्थे अहम अपृछं मेलामद्ये कीदृशान सर्वा यतीक्षात्तवान्जेन्द्र अवदत् कव तृशा सन्नसिनो न दृष्टवान् एकम एकात्वा सत्यम परीको अहम चिंतनी ये साधुभ्य कॉपी रूप्यक दाशती चेत कि अश्यु अत आया अहम चिंतनी तेभ्यूप्यक्यम रोचते तेन रमता कि विश्राम कौती कश्चन कचन भक्त लघुखट्टायां उतरत उपविश तस् पदसेवा कौती श्री प्रभुस्थ शनैशन यो निराकार सब सा साकार साकारूपोस्वीकर्तव्य काली ध्यान साधक कालिपेणव दर्शन लभते तत पश्यूप अखंडे लीन जात यः एव अखण्डः सच्चिदानन्दः स एव काली